ब्रह्म सूत्र के अध्याय के च, प्रथम पा, पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के दो वर्णकों में से द्वितीय वर्णक का विचार हो रहा है सिद्धांत में भास्कर भगवान ये मानते हैं कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म क्रिया अनवी स्वतंत्र तटस्थ है इसलिए शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ क्रिया या क्रियांग ही होगा ये नहीं कहा जा सकता अपितु शब्द प्रतिपाद्य स्वतंत्र वस्तु भी होगी वह स्वतंत्र वस्तु है ब्रह्म उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य मीमांसकों को भी सिद्ध वस्तु में जो कि क्रिया या क्रियांग नहीं है शब्द की शक्ति माननी पड़ती है सिद्ध अर्थ शब्दार्थ है ऐसा मानना पड़ता है इसे बताया गया ब्राह्मणादि ब्राह्मणों नंतव्य इस दृष्टांत से इसलिए ये दृष्टान्त तो है ब्राह्मणों न हतव्य ये बताता है हनन क्रिया की निवृत्ति रूप अर्थ को और ये हनन निवृत्ति रूप औदासी न तो कोई क्रिया है न तो कोई क्रियांग है और वही ब्राह्मणों नंतव्य इस प्रतिषेध वाक्य का अर्थ है निषेध वाक्य का ब्राह्मण पद से शुरू होता है ब्राह्मणों ने हंतव्य भाष्य में है तो हनन क्रिया निवृत्तिरूप औदासीन्य अर्थ का प्रतिपादक ये वाक्य हुआ और ये सिद्ध अर्थ है क्रिया या क्रियांग रूप नहीं है तो भी यह सार्थक है प्रमाण है जैसे ऐसे उपनिषेदे भी जो क्रिया या क्रियांग नहीं है ऐसे ब्रह्म को बता करके भी निषेध वाक्य के तरह सार्थक होंगी इसे समझाने के लिए दृष्टांत है और इसमें चर्चा चली न स्वभाव प्राप्त नयः हन्त्यर्थनुरागेण अप्राप्त क्रिया कल्पय हनन क्रिया निवृत्ति निवृत्तिदाशीन्य व्यति यहाँ तक चर्चा हो चुकी है टीका में भी इस भाष्य के अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है न स्वभाव स्वधीनों अभाव इति इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार एक शंका के रूप में उसे देखिए <coughs> ननु नु तदभावत तदन्य तद्द्धरपी नये कि अब्राह्मण अधर्म इति चेत न अनेकार्थत्वस्य अन्यायत्वात इत्याह नयस्य इति तो पूर्व मे ये बताया गया कि ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्यस्थ नए हनन क्रिया के अभाव को बताता है उसका हनन ही वाच्यार्थ है अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि तद अभावत तदन्य तद, तद विरुद्धयोरपी नयह शक्ति तो जैसे नय की शक्ति तद अभाव में मानते हो सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहे हैं ऐसे नय की शक्ति तो होती है तद अन्य और तद विरुद्ध में भी तत्शब्द से लेना है नए का संबंध जिस शब्द के साथ हो रहा है उसके अर्थ को नए संबंधी अर्थ को तीनों में शब्द है ना तद अभाव तद अन्य द विरुद्ध इन तीनों शब्द से नये संबद्ध जो पद हैं उसके अर्थ को लेना नये संबद्ध शब्द के अर्थ को <coughs> तो नये का संबंध किसके साथ हुआ है हंतव्य में जो प्रकृति है उसके अर्थ के साथ प्रकृति के साथ हुआ ना इसलिए हन ये जो प्रकृति है इसका जो अर्थ है हनन क्रिया उसे तत्शब्द से लिया जाएगा और सिद्धांती जब नय का अभाव अर्थ करेंगे तो हन के साथ संबद्ध नय का अर्थ निकलेगा हनन क्रिया का अभाव ये अर्थ तो सिद्धांती और पूर्व पक्षी दोनों को भी अभिष्ट है दृष्टांत वही होता है जो उभय सम्मत होता है वो दृष्टान्त होता है <coughs> तो यहां का वाचार्थ हनन क्रिया का अभाव ये तो दोनों को सम्मत है न अपने से संबद्ध अर्थ के अभाव को बताएगा इसे दृष्टांत वह सम्मत होने कारण माना गया तो तद अभाव वत, वत शब्द जो है वती प्रत्यय है दृष्टान्त के लिए है वी प्रत्यय प्रत्य है तद्धित तो, प्रत्यय क्षत्रिय वत ब्राह्मणवत तो, सदृश अर्थ में इव अर्थ में होता है का अर्थ निकलेगा जैसे हनन क्रिया के अभाव में नये की शक्ति है शब्द की जिसमें शक्ति रहती है उसे कहा जाता है उस शब्द का शक्यार्थ, वाच्यार्थ। तो नये का जैसे हनन क्रिया का अभाव शक्यार्थ अर्थ है हनन क्रिया भाव में शक्ति होने से ये तो दृष्टांत हुआ तदाभावत इतने त अर्थ अब दार्टान्त में कहते हैं पूर्व पक्षी कि अन्य तद विरुद्धयो तद्विरुद्धरपी नय शक्ति किन्नश्यात तो सै तद अन्य तदन्यने हनन क्रिया से अन्य इस अर्थ में भी शक्ति क्यों न मानी जा और विरुद्ध यानी हनन क्रिया के विरुद्ध अर्थ में भी विपरीत अर्थ में भी नये की शक्ति क्यों न मानी जा यानी नये केवल हनन क्रिया के अभाव को मात्र न बता करके हनन क्रिया से अन्य क्रिया को या हनन क्रिया से विपरीत क्रियांतर को भी बता सकता है ऐसा क्यों न माना जाए? न की शक्ति केवल अभाव में न मान करके अन्यत्व में और विरोध में भी मान ली जाए ये यहां पर शंका हुई और अपने इस शंका को पुष्ट करने के लिए पूर्व पक्षी दृष्टान्त बताते हैं जैसे अब अब्राह्मण अधर्म ये दो उदाहरण है यहां पर ब्राह्मण शब्द के साथ अन्वित जो नए हैं नए समास होकर के नए के नकार का लोप हुआ न जो अबा है वो नए का ही है वो ब्राह्मण अन्य को बताता है ब्राह्मण से अन्य को बताता है तो यहाँ नये का अर्थ अन्य है अब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण अन्य अधर्म यहाँ पर नये विरोध अर्थ में है यानी धर्म से विपरीत वो हो जाएगा अधर्म पाप धर्म है पुण्य और उस पुण्य से विरुद्ध विपरीत वो होता है पाप तो यहां अधर्म में न विरोध अर्थ को बता रहा है अब्राह्मण में न अन्यत्व को बता रहा है भेद को बता रहा है जैसे ऐसे यहां पर भी इति प्रयोग दर्शना आती हेतु हुआ चेत यहां तक यह हुई शंका ऐसी शंका यदि पूर्व करते हैं सहेतुक तो सिद्धांती कहते हैं न नये का अभाव ही शक्यार्थ है अन्यत्व और विरोध नय का शक्यार्थ नहीं हो सकता ये न का अर्थ है तद अन्य तिरुद्ध में नये की शक्ति नहीं मानी जा सकती क्यों नहीं मानी जा सकती ये पूर्व पक्षी को पूछेंगे हेतु विषयक प्रश्न तो हेतु बताया सिद्धांति ने अनेक अन्यायवात का में ही अनेकर्थत्व अन्याय का तो अर्थ होता है उचितत्वात युक्तत्वात अन्यायवाद का अर्थ निकलेगा अनुचितत्वात अनेक अर्थत्व मानना अनुचित है गलत है एक शब्द की अनेक अर्थ में शक्ति की कल्पना अनुचित है अनुचित होने से नए की अभाव में ही शक्ति रहेगी अन्यत्व में या विरोध में नहीं रहेगी इस अभिप्राय से भास्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा है कि नयस्च एशह स्वभावो नयच स्वभाव यो अभाव इति इस वाक्य का यह अभिप्राय है कि नये का यह स्वभाव है क्या स्वभाव है नये का तो कहते हैं स्व संबंधी नो अभाव बोधयती स्वशब्द से नय को लेना स्व संबंधी से नय का जिसके साथ संबंध हुआ है प्रकृत विचारणीय वाक्य में नय का संबंध हनन क्रिया के साथ है इसलिए स्व संबंधी यहां पर हो जाएगी हनन क्रिया और उसके अभाव को बताना यह नये का स्वभाव है तो नये का यह स्वभाव है कि वह अपने से संबद्ध अर्थ के अभाव को ही बताता है अभाव को बताना यह नये का स्वभाव है दूसरा जो वाक्य आ रहा है अभाव बुद्धिश्चासी कारणम इसकी अवतरण टीका तो आएगी बाद में आगे वाले पृष्ठ पर तदबुद्धि औदासीन्य परिपालिका इत्याह अभाव इति है ना और इस पृष्ठ पर जितनी टीका है ने इस प्रतीक के बाद में पर्यवसनम यहां तक तदबुद्धि औदासिन्या परिपालिका इससे पूर्व तक ये भाष्य के इसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए है ये बताने के लिए है कि नये का स्व संबंधी का अभाव ही अर्थ रहेगा मुख्यार्थ अन्यत्व या विरोध ये मुख्यार्थ नहीं होगा लक्षार्थ हो सकता है मुख्यार्थ नहीं ये बता रहे हैं इस टीका से टीकाकार तो टीका को देखिए गवादी संबंधाभावेन लक्षणा अनवतारात अन्य विरुद्धयोस्तु स्वर्गेशग्वज्रादीना शक्यपशुस शक्य अन्यस् लक्ष्यु <coughs> तो ये माना जाता है कहते हैं आप कह रहे हो कि एक शब्द के अनेक अर्थ स्वीकार करना अन्याय है अनेक वाच्य अर्थ मानना एक शब्द का एक ही मुख्य अर्थ होना चाहिए ये सिद्धांत ही कहते हैं तो कई एक अनेक अर्थक शब्द होते हैं तो उन अनेकार्थक शब्दों का क्या होगा तो उसके लिए कहते हैं कि वो अगतिक गति हैं। इसलिए लिखते हैं जैसे गवादी शब्द नाम तु अगत्या नानार्थकत्वम। कहते हैं जहां शब्द के अनेक अर्थ को मानना अवश्यमभावी हो एक अर्थ को मात्र वाचार्थ के रूप में स्वीकार करने से वाक्य निकलता न हो तो वहां पर लक्षार्थ भी कहीं नहीं बन रहा हो और शब्द का प्रयोग हो रहा है और वहां लक्षणा करने से भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है वाक्यर्थ उपयोगी तो अगतिक गत्या उन शब्दों के अनेक मुख्यार्थ माने जाते हैं उनमें नानार्थत्व माना जाता है ये कहते हैं कि गवादी शब्द नंतु अगत्या नानार्थकत्व तो गवादी शब्द हैं गो आदि शब्द जिनको एक अर्थक स्वीकार करने से उनका जो जो अन्य वाक्यों में प्रयोग करने पर अर्थ ग्रहण करना अपेक्षित है उसमें लक्षार्थत्व तो भी सिद्ध नहीं हो पाता इसलिए उसे मुख्यार्थक के रूप में स्वीकार करना पड़ता है उन शब्दों को अनेकार्थक मानना पड़ता है वो कहा जाता है अगतिक गति इसलिए समझा रहे हैं जैसे गवादी शब्दों के अनेक क्या हैं, तो कहते हैं गोशब्द का प्रसिद्ध जो गाय अर्थ है वो तो ही है स्वर्ग अर्थ भी है गो शब्द का गोलोक कहते हैं ना गोलोक का मतलब स्वर्ग का ही भेद विशेष है त्रिलोकी है ना भूर भुआ स्व यही संसार है तो उसमें गोलोक जहां पर भगवान कृष्ण नित्य लीला करते हैं वो क्या पृथ्वी पर हैं, भू हैं या भूआ है तो भू भी नहीं भूआ भी नहीं भू यानी पृथ्वी लोक, और पृथ्वी कहने से पृथ्वी और नीचे के सभी अंत पातल आदि और भूआ यानी अंतरिक्ष और स्वह याने स्वर्ग स्वर्ग से फिर सब लेने हैं ऊपर के ताप महा सत्य आदि तो गोलोक यहां पर जो गो शब्द का प्रयोग है वो स्वर्ग के लिए है तो गो शब्द का यदि एक हम प्रसिद्ध गाय अर्थ करते हैं और बाकी सबको लक्ष्य अर्थ मानना चाहेंगे यदि गो शब्द का स्वर्ग अर्थ भी है और क्या क्या अर्थ है ईशु तो स्वर्ग ईशु वाक वज्र और आदि शब्द से और भी अर्थ लेना सूर्य किरणों को भी गो कहा जाता इंद्रियों को भी कहा जाता है पृथ्वी को भी कहा जाता है गामा विषय भूतानि भूतानी अहम् अहम ओजसा तो ऐसे गो शब्द के कई अर्थ है ना तो गो शब्द का यदि केवल एक ही अर्थ मानेंगे पशु मुख्य अर्थ तो बाकी लक्षार्थ लक्षार्थ यदि बनना संभव हो लक्षणा से उपस्थित होते हो, तब तो फिर एक ही मुख्यार्थ होगा लेकिन बाकी जो गो शब्द के अर्थ प्रसिद्ध हैं उनमें गो शब्द का जो पशुरूप अर्थ लेते हैं मुख्यार्थ एक ही तो शक्य संबंध लक्षणा होती है तो वो शक्य संबंध लक्षणारूप लक्षणा स्वर्ग में यशु में वाक में वज्र में नहीं बन पाती इसलिए लक्षणा संभव न होने से शक्य संबंध न बन पाने के कारण इनका गो शब्द का जो शक्यार्थ है पशु उसके साथ संबंध न बन पाने के कारण इनको लक्षार्थ नहीं कहा जा सकता तो लक्षार्थ न होने से और गो शब्द का इनमें प्रयोग भी हुआ है इसलिए अगति गत्या मानना पड़ता है गो शब्द का शक्यार्थ ही पशु जैसा है ऐसे ये स्वर्ग आदि भी शक्यार्थ है यानी मुख्यार्थ है लक्षार्थ नहीं ये कह रहे हैं कि स्वर्गेशु वाक्व्रादीना शक्य पशु संबंधा लक्षणा अनवतारात तो जो गो शब्द के स्वर्ग यशु यानि बाण और वाक् वज्र आदि अर्थ हैं उनका गो शब्द का एक ही मुख्यार्थ शक्यार्थ मानेंगे पशु तो उसके साथ संबंध न बन पाने के कारण उनमें लक्षणा नहीं हो पाएगी तो लक्षणा अनवतारात तो लक्षणा न बन पाने के कारण अगतिक गत्या मानना पड़ा स्वर्ग ईशु वाक वज्रादि में भी गो शब्द की शक्ति को जैसे गो शब्द की शक्ति पशु में है ऐसे गो शब्द की शक्ति माननी पड़ी स्वर्ग आदि में भी इसे अगत्या स्वीकार करना पड़ा अनेक अर्थत्व ये सब मुख्य अर्थ ही गो शब्द के माने जाएंगे ऐसा यहां पर नए के लिए नहीं है जैसे गो शब्द के लिए है कोई दूसरा उपाय नहीं है लेकिन नए शब्द का अन्य और विरुद्ध रूप लक्ष्यार्थ हो सकता है शक्य का संबंध इनके साथ बन सकता है अन्य और विरुद्ध के साथ ये कह रहे हैं कि अन्य विरुद्ध योस्तु युक्तम तो नये का जो अन्यत्व और विरोध रूप अर्थ है उसमें तो लक्ष्य तो संभव है क्यों तो कहते हैं शक्य संबंधात तो नये का जो शक्य अर्थ है अभाव उसका अन्य के साथ और विरोध के साथ संबंध बन सकता है संबंध संभव होने के कारण इनको नये का मुख्यार्थ न मान करके लक्षार्थ ही माना जा सकता है इसलिए यहां अगतिक गति नहीं है यहां गति संभव है लक्षा, लक्षार्थ तो संभव है और अब्राह्मण अधर्म इत्यादि में जो उदाहरण पूर्व पक्षी ने बताया था अब्राह्मण में ब्राह्मण अन्य क्षेत्रीय आदि ये अब्राह्मण शब्द का अर्थ है ना ब्राह्मण से अन्य उसमें नये का संबंधी जो ब्राह्मण पदार्थ है ब्राह्मणत्व तो है उसका अभाव क्षेत्री आदि में संभव है इसलिए वो शक्य संबंधा लक्षणा ये बन सकती है ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणात अन्य स्मीन और धर्म विरुद्धे व पापे ब्राह्मणादि अभावस्य अभावक संबंधात तो ब्राह्मणादि के अभाव रूप नये के शक्यार्थ का संबंध क्षत्रियादि जो अब्राह्मण शब्द का अर्थ है उनमें होने से और धर्म से विरुद्ध जो पाप है उसमें भी धर्म धर्माभाव रूप नये के शक्यार्थ का संबंध संभव होने से इनको माना जाएगा लक्ष्यार्थ ही नय का अब्राह्मण इत्यादि में क्षत्रिय आदि ये लक्षार्थ है मुख्यार्थ नहीं और अधर्म इसमें अधर्म शब्द का पाप अर्थ लक्षार्थ होगा मुख्यार्थ नहीं प्रकृत आख्या तो ये तो उदाहरण में बता दिया गया अब उदाहरण की उत्पत्ति बताएं ना कि वहां लक्ष्यार्थत्व तो ही है मुख्यार्थत्व तो नहीं आगे ये जो न हंतव्य में ये प्रकृत अर्थ है उसमें कहते हैं कि प्रकृत आख्यात योगात न प्रसज्य प्रतिषेधक न परियुदास लक्षक इति तो यहां पर न का मुख्यार्थ ही लेना है न हत्य में लक्षार्थ नहीं लेना प्रसज्य प्रतिषेध रूप मुख्यार्थ लेना है पर्युदास नहीं लेना पर्युदास लेंगे तो अन्य अर्थ निकलेगा वो लक्ष्यार्थ हो जाएगा वो नहीं लेना क्यों तो इसमें हेतु बताया कि नये का यहां पर आख्यात के साथ योग है संबंध है आख्यात के साथ अन्वित जो नय होता है वह प्रसज प्रतिषेधक ही होता है वो परियुदास का लक्षक नहीं होता इसलिए आख्यात योगात पंचमे हेतु बताया है ना आख्यात का अर्थ क्या है उं? ख्यात का अर्थ है ये जो क्रियाएं होती है क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय और उन्हें क्रिया के वाचक शब्दों को आख्यात कहते हैं और तब्य तब्यादि प्रत्ययों को भी आख्यात कहते हैं तीप तजी इत्यादि उनको भी आख्यात कहा जाता है तो आख्यायी का, का, का तो अर्थ होता है कथा वो अलग आख्याई का आख्यात आख्यात ये व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है व्याकरण में तिप ती त तो आताम झादि धातु से पर में आने वाले जो प्रत्यय हैं उनको आख्यात कहा जाता है लकार के स्थान पर होने वाले प्रत्ययों को आख्यात कहा जाता है, ठीक तो यहां पर आख्यात के साथ नय का संबंध होने के कारण प्रसज्ज प्रतिषेधक ही नय रहेगा परियुदास का लक्ष्यक नहीं होगा ये समझ लें इति मंतव्यम का अर्थ है एष स्वभावो स्वभाव यो अभाव बोधयति इस भाष्यवाक्य की व्याख्या एक प्रकार से कर दी गई अब से करते हैं टीकाकार यदा इत्यादि से प्रकारांतर बताते हैं अभी तक तो नये का संबंध हनन हंतव्य में जो प्रकृति है हन धातु उसके साथ किया जा रहा था ना अब ये कहते हैं कि हन धातु के साथ नये का संबंध न करके संबंध किया जाएगा किसके साथ प्रत्यय के साथ तो ये लिखते हैं कि नयः प्रकृतिया न संबंध नये का प्रकृति के साथ संबंध नहीं होगा क्यों नहीं होगा नए का प्रकृति के साथ संबंध तो कहते इसलिए कि प्रकृते प्रत्यर्थोपर्जनत्वात्त जो प्रकृति है वह प्रत्यर्थ में उपसर्जन यानी विशेषण बनती है उपसर्जन शब्द का अर्थ है विशेषण विशेषण का पर्यावाचक है उपसर्जन तो उपसर्जनत्वाद का अर्थ हो जाएगा विशेषण्वात्थ तो विशेषण होता है गौण विशेष होता है प्रधान मुख्य तो प्रकृति के अर्थ का संबंध प्रत्यर्थ के साथ विशेषण के रूप से होने के कारण प्रकृति के साथ नये का संबंध न होकर के जो प्रधान होगा मुख्य होगा उसके साथ नए का संबंध होगा उसे कहते हैं कि प्रधान संबंधाच अप्रधान तो जो अप्रधान होते हैं उनका संबंध सीधे हो जाता है प्रधान के साथ प्रधान यानी मुख्य तो प्रधान प्रधानसंबंधाचप्रधा कि प्रकृत्यथनिष्ठ प्रत्यान इष्ट साधन संबंधो नयः नधान प्रधान संबंधा हेतु है, किस, किस में कि प्रकृति के साथ नए का संबंध नहीं होगा इस अर्थ में दो हेतु बताए गए एक हेतु बताया गया प्रत्यार्थ उपसर्जनत्वात् और दूसरा अप्रधान नाम प्रधान संबंधाच एक हेतु ऐसे दो हेतु हो गए तो फिर प्रकृति के साथ अन्वय नहीं होगा तो किसके साथ अन्वय होगा फिर तो कहते हैं किंतु <coughs> प्रकृत्यर्थ निष्ठे न इष्ट साधन संबंधो नयः तो नय का संबंध प्रत्यर्थ के साथ होगा प्रकृत्यर्थ के साथ नहीं प्रत्य के साथ होगा तो प्रकृति तो है हन धातु प्रत्यय है तब्य हन धातु का अर्थ है हनन क्रिया प्रकृति का अर्थ और प्रत्यय का अर्थ है इष्ट साधनत्व तब्य प्रत्यय बताएगा अपने प्रकृत्य अर्थ को इष्ट साधन के रूप में तो तव्य प्रत्यय बताएगा कि हन धातु का अर्थभूता हनन क्रिया इष्ट साधन है उसमें इष्ट साधनत्व तो है ऐसा तब्य प्रत्यय बताएगा हन धातु के अर्थभूत हनन क्रिया में इष्ट तो साधनत्व तो, तो हन तव्य शब्द का अर्थ निकलेगा हनन क्रिया इष्ट साधन है तो इष्ट साधनत्व हनन क्रिया में है ये जो दिखाया गया तब्य प्रत्यय के द्वारा उसे माना जाएगा प्रत्यार्थ हनन क्रियागत इष्ट साधनत्व को वो प्रत्यार्थ होने से प्रधान है <coughs> उसके साथ नए कान्वय होगा इष्ट साधनत्व के साथ नए कान्वय करिए हनन क्रिया के साथ नहीं अपितु इष्ट साधन के साथ तो ये लिखा कि प्रत्य किंतु ये इष्ट साधनत्वेन का विशेषण है दो विशेषण है इष्ट साधनत्वेन का एक तो विशेषण है प्रकृत्यर्थ निष्ठे न इष्ट साधनत्व तो कहाँ है तो प्रकृति अर्थ में है प्रत्यय अपने प्रकृति अर्थ में इष्ट साधनत्व तो बता रहा है प्रत्यय यानी तव्य प्रत्यय उसकी प्रकृति है हन धातु उसका अर्थ है हनन क्रिया उस हनन क्रिया रूपी प्रकृति अर्थ में तव्य प्रत्यय इष्ट साधनत्व बताता और वो है प्रत्यार्थ यानी इष्ट प्रत्येकार और उसके साथ संबंध होगा नय का संबंध हो तो जब नय का इष्ट साधनत्व के साथ संबंध करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा उसे कह रहे हैं पहले इष्ट साधनत्व में इष्ट पदार्थ क्या है वो कहते हैं तो इष्ट इष्ट का लक्षण करता है कि इष्टंच स्वापेक्षया बलवत अनिष्ट अनअनुबंधी यत तदेव तो कहते हैं इष्ट है वही तदेव वही इष्ट है इष्टच का, का अन्वय करना तदेव के साथ इष्ट तदेव कौन वही यानी कौन तो शब्द से ग्राह्य को बताया जा रहा है यत बलवत अनिष्ट अननुबंधी अनुबंधी शब्द से लेना हनन क्रिया को और स्वापेक्ष हनन क्रिया की अपेक्षा से बलवत अनिष्ट, अनिष्ट अन जो है अनिष्ट कहते दुख को और अनिष्ट का विशेषण है बलवत यानी प्रबल बलवत का अर्थ निकलेगा प्रबल यानी अधिक तो बलवत अनिष्ट का अर्थ निकलेगा अत्यधिक अनिष्ट और उसके साथ अनुबंध जिसका है मतलब जिसको करने से महान अनिष्ट प्राप्त होता है उसे तो कहा जाएगा बलवद अनिष्ट अनुबंधी अनुबंधी का अर्थ है एक प्रकार से साधन और अन अनुबंधी का अर्थ निकलेगा जो अत्यधिक अनिष्ट का साधन नहीं है तो हनन क्रिया का जो फल है तात्कालिक सुख वो भी इष्ट है और उससे भी वो तो इष्ट होने पर भी उससे अधिक अनिष्ट है हो रहा है नरक दुख यदि वर्तमान में कोई ब्राह्मण तात्कालिक सुख का अवरोधक बन रहा है प्रतिबंधक बन रहा है तो उसे हटा दिया उसका हनन किया उसकी हत्या कर दी तो तात्कालिक सुख तो मिलेगा लेकिन ये जो ब्राह्मण हत्या वे इस शरीर के छूटने के बाद कई जन्मों तक नारकीय दुखों का हेतु बनेगी तो बलवद अनिष्ट हेतु बन गई अनिष्ट अनुबंधी बन गई अननुबंधी नहीं हुई और यदि वर्तमान में ब्राह्मण की हत्या नहीं करते हैं तो ब्राह्मण की हत्या करने से होने वाला तात्कालिक जो सुख है वो सुख तो नहीं होगा लेकिन भविष्य में कई जन्मों तक जो नारकीय दुख प्राप्त होना है हत्या करने से वो हत्या नहीं करते हैं यदि तो क्या हो जाएगा वो बलवान जो दुख प्राप्त होना है जन्मांतर में नारकीय दुख वो प्राप्त नहीं होगा तो इसलिए वो हो जाएगा अनिष्ट अनुबंधी हनन का हनन न करना हा तो बलवद अनिष्ट अनुबंधी इष्टानुबंधी तो है हनन और क्या नाम अनिष्ट अनुबंधी तो है हनन अनिष्ट अनुबंधी है और अनिष्ट अनुबंधी है यानी अहेतु है हननाभाव हनन न करना तो बलवद अनिष्ट अनुबंधी यत्तदेव इष्टम वही इष्ट हैं नात्कालिक सुख मात्र तात्कालिक सुखमात्र को इष्ट नहीं कहा क्या नाम बलवद अनिष्ट अनुबंधी अन, नहीं कहा जा सकता यानी इष्ट नहीं कहा जा सकता न तात्लिक तात्कालिक सुखम सुख मात्र इष्टम तात्कालिक सुख मात्र इष्ट नहीं है अपितु इष्ट है बलवद अनिष्ट अननुबंधी, वो इष्ट है तात्कालिक सुख इष्ट नहीं है यदि तात्कालिक सुख को ही इष्ट मानेंगे भविष्य में बहुत दुख को नजरअंदाज करेंगे होने वाले भविष्यत में होने वाले अत्यधिक दुख को नजरअंदाज करके तात्कालिक सुख को ही इष्ट मानेंगे तो किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद है और ये मालूम हुआ कि इसमें विष मिला हुआ है वो तो नहीं खाता है ना बहुत पसंद होने पर भी <coughs> क्यों नहीं खाता है वो देखता है कि अभी तो खा करके थोड़ा रस तो आएगा मिठाई लगेगा लेकिन बाद में मृत्यु होगी मृत्यु है बलवद अनिष्ट अरे बलवद अनिष्ट अनुबंधी नहीं है विष्व युक्त रसगुल्ले का भक्षण वो तात्कालिक सुख देने वाला भले ही हो लेकिन कुछ घंटों बाद ही वो मृत्यु जैसे बलवान अनिष्ट को उपस्थित करेगा तो ये कहते हैं कि विष संयुक्त अन्न भोगस्यापी इष्टत्वापत्ते तो विष से मिला हुआ विष मिला हुआ जो अन्न है उसको भी खाने की उसको भी इष्ट मानने की आपत्ति आएगी यदि तात्कालिक सुख मात्र को इष्ट समझेंगे तो।, तो वो भी तो तात्कालिक सुख तो देता ही है इसलिए इष्ट केवल तात्कालिक सुख नहीं है अपितु बलवद अनिष्ट अननुबंधी जो होगा वो है तथाच न पर नननगत इष्ट साधनत्व के साथ जब नये का अन्वय होगा तो वह इष्ट साधनत्व के अभाव को बताएगा हनन क्रिया में यह कहेगा कि हनन क्रिया विष्युक्त भोजन भक्षण के तरह तात्कालिक सुख का साधन होने पर भी बलवद अनिष्ट अननुबंधी नहीं है अनिष्ट अनुबंधी ही है बलवान अनिष्ट को नारकीय दुख को उपलब्ध कराने वाला ही है ऐसा नहीं बताएगा इसलिए कहते हैं तथाच न हंतव्य हननम बलवद अनिष्ट असाधन सती इष्ट भवति नवती न हंतव्य का यह अर्थ निकलेगा कि हनन क्रिया बलवान अनिष्ट के असाधनत्व विशिष्ट असाधनत्व सति का अर्थ होता है विशिष्ट सति सप्तमीय विशिष्ट अर्थ में होती है सति के पहले जो होता है वो विशेषण होता है कुल अर्थ निकलेगा बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनम हननम न भवती इसमें इष्ट साधनम विशेष्य है और बलवद अनिष्ट असाधन ये विशेषण है तो बलवद अनिष्ट असाधन विशिष्ट इष्ट साधनम हननम नवती ये न हंतव्य का अर्थ निकलेगा तो उसमें आगे लिखते हैं कि अत्रच अत्र इति हनने विशिष्ट इष्ट इसाधन भ्रांति न इति अनिष्ट प्राप्त अनू नवबोधने बलवदनिष्ट साधनमित बुद्धि हत्य इतना कहने से तो हंतव्य इति ने विशिष्ट इष्ट साधन ये भ्रांति से प्राप्त हुआ विशिष्ट इष्ट साधनत्व का मतलब वो ये बलवद अनिष्ट असाधन विशिष्ट इष्ट साधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्व का अर्थ हैं जो अभी बताया ना बलवद अनिष्ट असाधनत्व विशिष्ट इष्ट साधनत्व ये समझना ये केवल न नहीं जोड़ेंगे यदि खाली हंतव्य इतना मात्र रहेगा तो भ्रांति से हंतव्य पद के द्वारा भ्रांति से प्राप्त जो बलवद अनिष्ट असाधन विशिष्ट इष्ट साधन हनन क्रिया में प्राप्त हुआ उसका अनुवाद किया जा रहा है और अनुवाद करके न इस पद के द्वारा उसका अभाव बताया जा रहा है हनन क्रिया में ये कह रहे हैं कि हंतव्य इति हनने विशिष्ट इष्ट साधन भ्रांति प्राप्तम अनुद्य इसका अनुवाद करके अनुद्य का अर्थ है न इति अभाव बोधने तो न न इस पद के द्वारा फिर उसका अभाव बताया गया है कि हनन में भ्रांति से जो बलवद अनिष्ट अ असाधन तो विशिष्ट इष्ट साधन तो प्रतीत हो रहा है वह नहीं है ऐसा न बताएगा तो न इति अभाव बोधने बलवद अनिष्ट साधनम हननम ये ज्ञान हो जाएगा न का प्रयोग करने से अर्थ निकलेगा कि प्रबल दुख का साधन ही हनन क्रिया है बलवद अनिष्ट है प्रबल दुख नारकीय दुख और उसका साधन हनन क्रिया है ये ज्ञान होगा ये बुद्धि होगी तो ऐसी अवस्था में क्या होगा तो कहते हैं हनने तात्कालिक इष्ट साधन तव रूप विशेष्य सत्व विशिष्टाभाव बुद्धेर विशेषनाभाव पर्यवसान तो विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता एक होता है विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव एक होता है विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव प्र और एक होता है उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव ऐसे तीन प्रकार होते हैं विशिष्टा भाव के तीन प्रकार होंगे उनमें से यहां पर जो विशिष्टा भाव बताया जा रहा है बलवद अनिष्ट अ असाधन विशिष्ट इष्ट साधनत्व का अभाव यह विशिष्ट का अभाव बता तो तीन प्रकार के अभावों में से किस प्रकार का यह भाव है तो विशेषणा भाव प्रयुक्त भाव है यहां विशेष तो विशिष्ट विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्ट भाव कहा माना जाता है जहां पर विशेष्य हो और विशेषण ना हो वहां पर विशिष्ट का अभाव है इसे दंड विशिष्ट पुरुष को कहा जाता है दंडी तो हमेशा दंड साथ में रखता है लेकिन कभी एकाद बार ऐसे बैठा है और दंड साथ में नहीं है तो दंड विशिष्ट पुरुष नहीं कहलाएगा उस समय पुरुष रूप विशेष्य तो हैं लेकिन दंड रूप विशेषण के न होने से दंड विशिष्ट पुरुष का अभाव है विशेष्य तो हैं लेकिन विशेषण जो दंड है वो न होने से दंड विशिष्ट पुरुष का अभाव वो माना जाता है विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव विशेषणा भाव में परिणत होता है ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि आ, हन, ता, हनने तात्कालिक इष्ट साधन त्वरूप तो विशेष्य सत्व हनन में तात्कालिक इष्ट यानी सुख रूप जो विशिष्ट साधनत्व है यानी वो विशेष्य है वो तो रहेगा और किंतु तब भी विशिष्ट का अभाव है वो कौन सा है तो विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है इसलिए उसका पर्यवसान हो जाएगा विशेषणाभाव में तो ये लिखते हैं कि विशेषणा भाव पर विशेषणा भाव पर्यवसानात तो। विशिष्ट अभाव बुद्धि, विशिष्ट अभाव बुद्धि का परवसान हो जाएगा विशेषण अभाव में का मतलब विशेषण का अभाव है यह अर्थ निकलेगा का मतलब बलवद अनिष्ट का असाधन नहीं है हनन तात्कालिक इष्ट का साधन तो है लेकिन नारकीय दुख का असाधन नहीं है अपितु साधन ही है इससे यह होगा कि विशेषणम विशेषण कौन है तो बलवद अनिष्ट असाधनत्व यह विशेषण है और उसका अभाव हो जाएगा बलवद अनिष्ट साधनत्व और ये नये का अर्थ निकलेगा जब प्रत्यार्थ के साथ नये का अन्वय करेंगे तो अर्थ यह निकलेगा कि न हंतव्य का कि ये हनन क्रिया बलवद अनिष्ट का साधन है ये नए का अर्थ निकलेगा बलवद अनिष्ट साधनत्व नयर्थ इति परसन्नम आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं